आप अगला कदम बढ़ाने के लिए सात पॉइंट आठ एफ में एक प्रस्तुत करता है नमस्कार स्वागत है आप सभी का जीवन कौशल इस कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे तो आइए हर शनिवार हम लोग जीवन कौशल में करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में बातें करते हैं एक अलग अलग ट्रेड के बारे में एक अलग अलग प्रोफेशन के बारे में पिछले हफ्ते हमने एक प्रोफेशन के बारे में बातें की थी टीचिंग के बारे में और इस बार हम लेकर आए हैं एक और नए प्रोफेशन के बारे में बातें करेंगे क्लर्क लिपिक जिसको हिंदी में कहा जाता है तो ये एक सुरक्षित सम्मानजनक और स्थिर भविष्य की ओर भूमिका बनाता है हमारे जीवन को जी हाँ साथियों लिपिक यानी क्लर्क छोटा लगता है शब्द लेकिन बहुत अच्छा करियर है ये और एक स्थायी करियर है और सम्मानजनक है क्योंकि सभी लोगों को कहीं ना कहीं लिपिक की जरूरत पड़ती है चाहे ऊपर वाले हो या नीचे वाले सबको इनके द्वारा होकर ही गुजरना पड़ता है तो साथियों आज के समय में जब युवा तेजी से बदलते करियर विकल्पों को नई जी नौकरियों की अनिश्चिता और बढ़ती प्रतिस्पर्धा से जूझ रहे हैं तब एक लिपिक यानी क्लर्क का करियर एक स्थिर सुरक्षित और सम्मानजनक विकल्प के रूप में उभर आता है उभर कर आता है सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों की रीढ़ माने जाने वाले लिपिक किसी भी संस्था के प्रशासनिक तंत्र को सुचारू रूप से चलाने में अहम भूमिका निभाते हैं भारत जैसे विशाल देश में जहां सरकारी तंत्र बहुत बड़ा है वहां हर विभाग बैंक रेलवे न्यायालय पंचायत मंत्रालय विश्वविद्यालय में लिपिक की आवश्यकता होती है यही कारण है कि ये पद आज भी युवाओं के बीच लोकप्रिय है साथियों आप सोच रहे होंगे कि लिपिक यानी क्लर्क कौन होता है तो आइए ये भी बात मैं आपको क्लियर कर दू कि लिपिक वह कर्मचारी होता है जो कार्यालय के दैनिक प्रशासनिक कार्यों को संभालता है फाइलों का रखरखाव, रखाव दस्तावेज तैयार करना रिकॉर्ड अपडेट करना डेटा एंट्री और पत्राचार जनता के साथ संपर्क वरिष्ठ अधिकारियों की सहायता से सभी कार्य लिपिक की जिम्मेवार में आती है सरल शब्दों में कहे जाए तो लिपिक कार्यालय का संचालन करता बैंकबोन ऑफ ऑफिस होते हैं हेलो। है तो आई इस पर विस्तार से बात करते हैं कुछ ही पल में और पहले जो है क्लर्क बनने के लिए भी काफ़ी जद्दोजहद मेहनत करनी पड़ती थी मुझे तो याद है पिताजी के समय में क्लर्क बनने के लिए भी काफ़ी जो है मशक्क़त करनी पड़ती थी और उसके बाद कहीं जाके सरकारी क्लर्क का ऑप्शन मिल जाता था या फिर स्कूल में भी क्लर्क काम करने के लिए कई बार आवेदन करना पड़ता था और जब भर्ती निकलती थी तो उसमें देखा जाता था कि हजारों की संख्या में वहाँ पर आवेदन आ चुके होते हैं तो ऐसे में उस समय चीजें ऐसी थी कम नौकरियाँ थी लेकिन आज नौकरियाँ ज्यादी हैं और लोग काम करने वाले कम मिलते हैं तो क्योंकि आज के समय में ट्रेंड थोड़ा बदल गया लेकिन फिर भी जहाँ पर भी आपको ऐसा मौका मिल जाता है स्कूल कॉलेजेस या फिर किसी भी एन संस्था जहाँ भी सरकारी या गैर सरकारी या अर्ध सरकारी जहाँ भी आपको ऐसे पोजीशन मिल जाता है तो आप इन चीज़ों को करके या जो मापदंड है उसको समझ लेते हैं कि कैसे एक, एक लिपिक बन जाते हैं आप और फिर आपके कहाँ कहाँ पोस्टिंग हो सकती है किस किस तरह के स्किल्स आपको आने चाहिए तो विस्तार से बात करते हैं आप सुनाए हैं जीवन कौशल सुनते रहो मुस्क्राते रहो मंत्री द्वारे प्रभु पधारे मन के द्वारे प्रभु पधारे कर ले आत्मा तू दर्शन कर ले आत्मा तू दर्शन देह नहीं तो है विदेही देह नहीं तो है विदेही देह को कर दे तू अर्पण देह को कर दे तू अर्पण मन के द्वारे प्रभु पधारी मन के द्वारे प्रभु पधारी यही है बेलाकी कर ले कर्म कुशलता पाले यही है बेला नेकी की कर ले कर्म कुशलता पाले जीवन ज्योति जगल ऐसी हो के प्रभु के हवाले प्रभु के हवाले नैन झरो रूहानियत से नैन झरो रूहानियत से देख ले बंदर पन्न देख ले बंदर पन्न मंत्री द्वारे प्रभु पधारे के द्वारे प्रभु पधारे आ आंगने स्वागत सत्यकार हो प्रभु का मनसुमन आंगने धन्य हो जाए तेरा जीवन परिष्टों के प्रांगण शुभ भावना महके इतनी शुभ भावना महके इतनी फिल उठे हर चितवन फिल उठे हर चितवन मन के द्वारे प्रभु पधारे मन के द्वारे प्रभु पधारे कर ले आत्मा तू दर्शन कर ले आत्मा तू दर्शन देह नहीं तू है विदेही देह नहीं तू है विदेही देह को कर दे तू अर्पण, देह को कर दे तू अर्पण, मन के द्वारे प्रभु पधारे मन के द्वारे प्रभु पधारे द्वारे प्रभु पधारे नमस्कार स्वागत है आप सभी का जीवन कौशल इस कार्यक्रम में हम लोग आज बात कर रहे हैं लिपिक के बारे में यानी क्लर्क के बारे में साथियों लिपिक के कई प्रकार होते हैं लिपिक पद विभिन्न विभागों और संस्थाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है सबसे पहला आता है लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी जिसको कहा जाता है शुरुआती स्तर का पद है ये जिसमें फाइलिंग टाइपिंग डेटा एंट्री सरकारी मंत्रालयों सचिवालय में नियुक्ति होती है दूसरा आता है अपर डिवीजन क्लर्क यू जिसका शॉर्ट फॉर्म है LDC से प्रमोशन या सीधी भर्ती भी होती है, अधिक का काम होता है वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समन्वय रखना पड़ता है तीसरा है बैंक क्लर्क सार्वजनिक व निजी बैंकों में ग्राहक सेवा कैश हैंडलिंग काउंट अपाउं अपडेट सबसे लोकप्रिय क्लर्क पदों में से एक तो ये बैंकिंग के सेक्टर में भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है जो होता है कोर्ट क्लर्क यहाँ पर जिला न्यायालय उच्च न्यायालय केस फाइलें तारीखें आदेशों का रिकॉर्ड ये सारी चीजें आती है इसके बाद एक और विकल्प भी है पंचायत या नगर पालिका क्लर्क स्थानीय प्रशासन में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पर रिकॉर्ड योजनाओं का डेटा ये सारी इसके बाद भी एक और विकल्प आता है जहाँ पर विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग क्लर्क इसमें प्रवेश परीक्षा रिजल्ट प्रमाण पत्र कार्य ये सारी चीजें आ जाती हैं साथियों ये कार्य जिम्मेवार का भी है ऐसे नहीं कि आप किसी भी चीज को बहुत ही कागज जो भी होते हैं दस्तावेज वो संभाल के भी रखना पड़ता है तो लिपिक की मुख्य जिम्मेदारियां होती हैं एक लिपिक का कार्य एक क्लर्क का कार्य केवल कागजी काम तक सीमित नहीं होता बल्कि वो कार्यालय की व्यवस्था बनाए रखने में भी विशेष ध्यान देना पड़ता है जैसे कि फाइलों और दस्तावेजों का रख रखाव दूसरा है टाइपिंग हिंदी अंग्रेजी दोनों डेटा एंट्री और रिकॉर्ड अपडेट पत्रचार डाक ईमेल नागरिकों ग्राहकों से संवाद वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट देना सरकारी नियमों व प्रक्रियाओं का अच्छी तरह से पालन भी करना होता है तो यहाँ पर हर एक शब्द जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और आप उन चीज़ों को अगर थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है तो कहीं मुश्किलें आ जाती हैं तो आजकल जैसे आधार कार्ड की बात होती है तो यहाँ पर थोड़ा भी लिखत में इधर उधर हो गया है तो वो फिर से करेक्शन करनी पड़ती है आपको तो इसीलिए जब भी सरकारी चीज़ों को आप करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से लिख के रख के अपनी चीज़ों को और उसी चीज़ों को दे आज जो क्लर्क है क्लर्क है या जो भी उधर बैठे हैं तो वो प्रॉपर तरीके से वही चीज़ें डाल देगा लेकिन आप अगर बोल देंगे तो वो अपने हिसाब से सुनेगा और अपने हिसाब से उसमें थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक होगा और इस बात का मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा हमारे एक मित्र हैं चंद्रकान्त फुगे तो उनके सरनेम फुगे को F U G E करके रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए था लेकिन कई बार वो कहाँ कहाँ फुगे बोलने से P H U G E भी लिखा जाता तो इस वजह से आखिरी में उनकी काफ़ी मुश्किलें आई फिर उन मुश्किलों को ठीक करने में फिर से आवेदन किया जाता है बार बार चक्कर लगाने पड़ते थे तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसीलिए एक चीज़ आप हमेशा सेट करके रख सकते हैं और शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो जहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कम से कम 10 प्लस टू इंटरमीडिएट पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कुछ पदों के लिए ग्रेजुएशन की ज़रूरत पड़ती है कुछ जगह पे कंप्यूटर डिप्लोमा डी सी ए सी सी ज़रूरी है विशेष योग्यताएं हैं हिंदी व अंग्रेजी टाइपिंग कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान एम वर्ड एक्सेल का उपयोग करना आना चाहिए। तो साथियों चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूं एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर बातें करते हैं जीवन कौशल इस कार्यक्रम में सुनते रहो मज करते रहो चल है हर पे मचल गुजारो तो धनवानों के सब नाज उठा लेते हो यूं तो धनवानों के सब नाज उठा लेते हो दर गर गरीबों से निभाओ तो कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए आज जीवन कौशल कार्यक्रम में हम लोग बातें कर रहे हैं खास क्लर्क के बारे में तो साथियों जैसे मैंने कहा कुछ डिग्रियां आपको ज़रूरत है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने बताया उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ों की आवश्यकता होती है जो स्किल्स कला जिसको कहते हैं एक सफल लिपिक बनने के लिए केवल डिग्री नहीं बल्कि कुछ व्यवहारिक कौशल भी बहुत बहुत ज़रूरी है सबसे पहला कंप्यूटर दक्षता आपको टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए ऑफिस सॉफ्टवेयर का ज्ञान होना चाहिए सॉफ्टवेयर कभी कभी इंस्टॉल करने का भी ज्ञान आपको होना चाहिए ताकि आपके अगर सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाते हैं तो आप इंटरनेट से सॉफ्टवेयर डाउन करके इंस्टॉल करके उसको यूज़ करना आना चाहिए अगर एक बार कुछ चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं तो फिर आपका काम रुक सकता है और बहुत सारे विकल्प को भी साथ में रखना पड़ता है दूसरा संगठात्मक क्षमता फाइलें व्यवस्थित रखना समय प्रबंधन का काम बहुत जरूरी है तीसरा आता है संचार कौशल साथियों यहाँ पर नागरिकों से शालीन व्यवहार क्योंकि जब भी आप किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं व्यक्ति तो अज्ञान होगा जो आपके पास आएगा किसी ना किसी काम के लिए तो हमें उनके साथ बहुत ही शालीनता से व्यवहार करना होता है बड़े प्यार से पूरी बात ठीक से समझ आ जाए इतनी बात करनी होती है अगर आप ठीक से बात नहीं कर पाते तो आपके लिए ये चीजें मुश्किल होगी लिखित और मौखिक संवाद भी दोनों जरूरी होता है चौथी बात आती है ईमानदारी और जिम्मेदारी सरकारी कार्य में पारदर्शिता के साथ साथ नियमों का पालन बहुत बहुत जरूरी होता है चलिए आगे बढ़ते हैं आशा करूँगा कि आप इन सभी इन सारी चीजों को समझ गए होंगे लिपिक बनने के लिए कौन कौन सी चीजें और आवश्यक होती है एजुकेशन के साथ साथ कुछ परीक्षाओं का अगर आप कर लेते हैं पास तो इससे आपको ज्यादा पे स्केल मिल जाता है सबसे पहला आता है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसमें एसएससी एलडीसी यूडीसी के लिए होता है केंद्र सरकार की नौकरियां पाने के लिए दूसरा है बैंक परीक्षाएं भी होती हैं आई क्लर्क एस क्लर्क रीजनल रूरल बैंक क्लर्क तो ये परीक्षाएं अगर आप पास करते हैं तो बैंकों में और वो भी गवर्नमेंट बैंकों में काम कर सकते हैं तीसरा राज्य स्तरीय परीक्षाएं स्टेट पीएससी पुलिस रेवेन्यू सेक्रेट्रियट क्लर्क ये सारी चीजें भी आपको आ, स्टेट लेवल पे क्लर्क बनने का ऑप्शन दे देता दे है चौथी आती है रेलवे आर, आर क्लर्क असिस्टेंट तो ये परीक्षा भी आपको रेलवे में क्लर्क का चयन करने में आपको मदद करती है तो ये सारी चीजें हैं इसके साथ में आइए चयन प्रक्रिया क्या होती है एक क्लर्क के लिए अगर मैं कहूं अधिकांश लिपिक क्लर्क पदों पर चयन नियम निम्न चरणों में होता है एक है लिखित परीक्षा दूसरा है कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट तीसरा है दस्तावेज सत्यापन चौथा है मेडिकल कुछ विभागों में बहुत जरूरी होता है तो साथियों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आगे होंगी किस तरह से अलग अलग जो परीक्षाएं हैं वो हमें अलग अलग जगह पे पोस्टिंग में मदद करती है तो अब बात करते हैं थोड़ी देर में खास जो विशेष आप सोचते होंगे क्या पे मिलेगा है ना तो सैलरी और अलाउंसेस के बारे में आगे बात करते हैं सिलेबस का बहुत ही जरूरी ज्ञान होना चाहिए एक आपको जो है अपने सिलेबस में से कुछ चीज़ें सामान्य विषय बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज आपको अच्छी तरह से होनी चाहिए दूसरा गणित अर्थमेटिक तीसरा है रीजनिंग और चौथा है हिंदी अंग्रेजी भाषा आपको आनी चाहिए और पाँचवीं बात कंप्यूटर का ज्ञान तो ये हर जगह एक क्लर्क के लिए इन चीज़ों के साथ हमेशा उनको जोड़ना पड़ता है इन चीजों में व्यस्त रहना पड़ता है तो इसीलिए ये चीजें आपको अच्छी तरह से आ जानी चाहिए तो आइए यहाँ पर लेते छोटा सा ब्रेक आप सुनाए हैं जीवन कौशल इस कार्यक्रम को सुनते रहो मुस्कराते रहो मिलता है यहां कर्मों का फल कर्मों का फल प्रभु की याद में बंदे तू बिता ले ये पल बिता ले ये पल अपना जीवन तू कर ले आज सफल आज सफल आता किसी के लिए नहीं फिर कोई कल फिर कोई कल कर्म से, कर्म से हो जा तू सरल मनवाणी और श्रेष्ठ कर्म से हो जा तू सरल का ले ये फल फल पुण्य कर्म का मिलता है सदा ही मीठा फल घुल मिलकर रहना सभी से जैसे मिलता जल घुल मिलकर रहना सभी से जैसे मिलता जल सबको मिलता है यहाँ कर्मो कर्मों का कपल योग लगा तू प्रभु से इतना होगी ना हलचल योग लगा तू प्रभु से इतना होगी ना हलचल हर विघ्नों में सदा रहेगा तू अचल अटल हर विघ्नों में सदा रहेगा तू अचल अटल सबको मिलता है यहाँ कर्मों का पल, कर्मों का पल, प्रभु की यादों में बंदे तू बिता ले ये पल बिता ले ये पल रखना किसी से मन रखना तू बिमल बैर नहीं रखना किसी से मन रखना तू बिमल जीवन ऐसा बन जाएगा जैसे खिल तकमल जीवन ऐसा बन जाएगा जैसे खिल तकमल सबको मिलता है यहाँ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 किसी के लिए नहीं फिर कोई कल फिर कोई कल फिर कोई कल फिर कोई कल फिर कोई कल फिर कोई कल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 आपकी सफलता आप तो यानी क्लर्क के बारे में साथियों आप सोच रहे होंगे कि एक लिपिक को पेमेंट कितना मिलता है साथियों शुरुआत ही पेमेंट तो कम होगा लेकिन अगर आप सरकारी इसमें लग जाते हैं तो अच्छा खासा पे स्केल आपको मिलता है इसके साथ बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती हैं वेतन और बत्ती दोनों चीज़ें आपको मिल जाती हैं शुरुआत में आरम्भिक प्रारंभिक जो वेतन है वो अट्ठारह हज़ार से तीस हज़ार रुपये प्रति महीना विभाग और राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं दूसरी बात यहाँ पर बत्ते की बात करें तो महंगाई बत्ता डी डेली अलाउंस मकान किराया एच होम रेंट अलाउंस और फिर तीसरा आता है यात्रा भत्ता ट्रेवलिंग अलाउंस चौथा है मेडिकल सुविधाएं और पांचवा है पेंशन पुरानी और नई योजना अनुसार पेंशन मिल जाता है आपको तो प्रमोशन और करियर ग्रोथ की बात करें तो लिपिक पद में करियर ग्रोथ धीमी लेकिन स्थिर होती है और ये स्ट्रक्चर बना हुआ है आपको आराम से ये चीजें प्राप्त हो जाती है पहला है एलडीसी से शुरू करते हैं तो यूडीसी हो जाते हैं फिर यूडीसी से आप असिस्टेंट हो जाते हैं फिर असिस्टेंट से सेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं फिर आगे ग्रुप बी अधिकारी पद भी आपको मिल जाता है अनुभव और विभागीय परीक्षा से उच्च पद संभव भी हो जाता है तो आप साइलेंटली काम करते करते अगर कुछ परीक्षाएं है, देते हैं जल्दी आपकी जो है ग्रोथ बढ़ने लगती है उच्च पदों पर आपको नियुक्ति मिल जाती है साथियों लिपिक करियर के लाभ क्या है वो मैं बताना चाहूंगा आपको जैसे सरकारी नौकरी की बहुत ही अच्छी सुरक्षा मिल मिल जाती है, है, नियमित वेतन जाता समाज में सम्मान मिल जाता है काम का संतुलित दबाव रहता है बहुत ज्यादा दबाव नहीं होता है पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल होता है सेवा के बाद पेंशन शुरू हो जाता है तो निश्चिंतता बनी रहती है साथियों इसमें चुनौतियाँ और सीमाएं जो हैं वो हैं प्रमोशन के प्रमोशन में समय लगता है कभी कभी एकरस कार्य होता है जनता से सीधे संपर्क में तनाव आता है और सीमित रचनात्मक कार्य होने के कारण अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पर मैनेज करना होता है तो ये चुनौतियाँ हैं आपके लिए साथियों आगे बढ़ते हैं तो लिपिक निजी नौकरी पहलू लिपिक निजी नौकरी सुरक्षा बहुत अधिक और कम वेतन वृद्धि होती रहती है धीमी गति से और कभी कभी तेज भी हो जाती है कार्य जीवन संतुलन है बेहतर है तनाव मध्यम होता है अधिक नहीं होता तो यहाँ पर जो है जैसे हमने ये चीजें आपको बताई तो आप अगर लिपिक के रूप में काम करते हैं तो एक सुरक्षा रहती है और वही प्राइवेट नौकरी में वो कम होता है सुरक्षा और अगर आप वेतन की बात करें लिपिक का सरकारी में वेतन वृद्धि धीमी होती है और जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वहां पर तेज भी हो जाता है और यहां पर कार्य जीवन संतुलन गवर्नमेंट में बेहतर होता है लेकिन प्राइवेट में असंतुलित होता है और तनाव की बात करें तो सरकारी कार्य में तनाव कम और निजी सरकार निजी जो या प्राइवेट ऑफिस में अगर आप लिपिक का काम करते हैं तो अधिक तनाव महसूस करते ग्रामीण व आदिवासी युवाओं के लिए अवसर मिलते हैं हमेशा लिपिक का करियर विशेष रूप से ग्रामीण आदिवासी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं के लिए उपयुक्त बताया जाता है क्योंकि कम शैक्षणिक खर्च है स्थानीय भाषा में कार्य होता है और स्थायी आय का एक अच्छा सूत्र मिल जाता है साथ में महिलाओं के लिए भी लिपिक करियर बहुत ही अच्छा है महिलाओं के लिए ये एक सुरक्षित और सम्मानजनक करियर विकल्प है निश्चिंत कार्य समय अवकाश सुविधा मातृत्व लाभ कार्यालय वातावरण मिल जाता है भविष्य की संभावनाएँ जैसे कि डिजिटल इंडिया के युग में लिपिक की आवश्यकता बनी रहेगी ई ऑफिस, डिजिटल रिकॉर्ड, ऑनलाइन सेवाओं सेवाओं का संचालन होता है। साथियों, लिपिक का करियर और के लिए है जो स्थिर सुरक्षित नौकरी चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं संतुलित जीवन जीना चाहते हैं ये भले ही बहुत चमकदार करियर ना लगे लेकिन सम्मान स्थाई और संतोष प्रदान करने वाला करियर अवश्य है लिपिक केवल नौकरी नहीं व्यवस्था को संभालने वाला स्तंभ भी है तो साथियों देखा आपने आज हमने लिपिक यानी क्लर्क के बारे में बातें की जो आपके जीवन को बेहतर बना सकता है और ख़ास करके हमारे ग्रामीण युवाओं के लिए हमने ये करियर के बारे में बताया ग्रामीण में जो हमारी महिलाएं हैं वो भी कम पढ़ी लिखी होती हैं लेकिन थोड़ा सा अगर मेहनत करके और परीक्षाएँ देते हैं तो आप इस लिबिक की नौकरी या क्लर्क बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही सुंदर करियर विकल्प है तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं एक नए करियर में एक नए ट्रेड को लेकर बात करेंगे तब तक आप बने रहिए हमारे साथ आप सुन रहे थे जीवन कौशल सुनते रहो मुस्कर रहो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 युवा चला एक नया इतिहास रचने स्वच्छ स्वस्थ स्वर्णम भारत की नव रचना करने स्वच्छ स्वस्थ स्वर्णिम भारत की नव रचना करने युवा चला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 धर्म नहीं वो भी कैसा मानव जिसमें मानवता का धर्म नहीं जो झगड़े खून बहाए उसको कहते कोई धर्म नहीं वो भी कैसा मानव जिसमें मानवता का वर्म नहीं शुष्क हृदय में स्नेह शांति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 चलते चक्र दर्शन मन में चले और सदा रहो बढ़ते ये काल चक्र है कहता कि सदा रहो चलते चक्र दर्शन मन में चले और सदा रहो बढ़ते आत्मज्योति आंधी तूफ में आत्मज्योति आंधी तूफ में पाए ना बुझने युवा चला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 युवा तुम्हारे कंधों पर है इस धरती का भार डूब रही जग की नौका तुमको करना उद्धार युवा तुम्हारे कंधों पर है इस धरती का भार डूब रही जग की नौका तुमको करना उद्धार युवा तुम्हारे साहस हिम्मत युवा